महेश्वर शक्ति, महेश्वर शक्ति माया उपात्य न अत्यंत अद्भुतना प्रादुर्भूतम कि लाखे न चित्र विशेषेना महेश्वर शक्ति माया उपात्यन अत्यंत अद्भुतना महेश्वर का जो शक्ति क्या है वो माया उसे ग्रहण करते हुए मुझे से स्वीकार करके मैंने वास्तव में कोई चीज नहीं है, है ना इसलिए कहते हैं कि उपात्य यही वास्तव में तादात्म होता रूपात से हो जाएगा? उपात कहा तादात से भी नहीं है जो स्व से भिन्न है उसी को तो ग्रहण करोगे उपातम कहा प्रयोग होता है जो आपसे बिन कलम है कलम अपने अंदर पकड़ ले तो लेखनी उपातम भगवती तो या तो स्व से भिन्न हो गया इसे ब्रह्म से भिन्न नहीं माया तभी तो माया को पातम कर अत्यंत अद्भुत अद्भुत है वो माया क्यों अत्यंत अद्भुत है क्यों अत्यंत अद्भुत है वो क्यों अघटित घटना पटीसी जो है नहीं वो दिखाती रहती है ना इसलिए उसका नाम ही माया है अघटित घटना पटीसी माया इसलिए उसका अत्यंत अद्भुत है उसके द्वारा उसने क्या किया एक विशिष्ट स्वरूप को धारण करके प्रकाशित हुआ प्रादुर्भूत किला केनचित रूप विशेष वह ब्रह्म ने इस माया को लेकर के जो अत्यंत अद्भुत है एक विलक्षण रूप विशेषितक्षण स्वरूप धारण करके प्रादुर्भूत अंक न ज्यादा दूर में नहीं बिल्कुल गोचर में प्रकट हुए हैं तो एक प्रकाश पुंज केनचित के है हाथ का आदि रूप तो था नहीं नहीं तो पहचान लेते तो कौन आदमी है ये इसलिए वाषिकार ने कहे के, के रूप प्रकाश में पुंज यहाँ पर लेना है अन्यत्र कहा के आधार पर तो प्रागुर्भूत किल निश्चित रूपेण न ब्रह्म प्रकार से प्रकाशित हो गया उन लोगों के सामने तत्किला देवा तत्किल नज्ञातवंता ये इसलिए स्पष्ट हो जाए ना वही रूप विशेष जो भी था वो आकार विशेष नहीं पा रहे किन्नी सामान्य रूप जो निर्गुण निराकार है उसका सगुण साकार अधिक रहा है लेकिन वो सगुण साकार जो चीज है उसमें कोई विशिष्ट आकार इस नहीं जो पकड़ ले की देवता है कि मनुष्य है कि प्राणी है कि क्या है इसीलिए यद्यपि इंद्रिय का विषय रूप हुआ एक विशिष्ट कोई चीज दिख रहा है तो इंद्री विषय रूपल माना देवा फिर भी न वे जानता फिर वो जान नहीं पाए ये क्या चीज है भला एकदम ऐसा प्रकट जो हो गया है यह प्रकाशमय पुंज ये क्या चीज है ये नहीं जान उसी को प्रकट कर क्या नहीं जान पाए वो किमिद क्या है अब नहीं, नहीं जान पाए तो क्या करें कोई चीज आपके सामने अच्छा टपक जावे तो क्या करेंगे आप लोग भी हैं जो थोड़ा आप उनका का बीच हिम्मतदार आदमी वगैरह होगा उसको कहेंगे तुम दो आदि दो देखो क्या है वो नहीं अब तेरे को हिम्मत नहीं होती तो क्या करें? दूसरे को आगे बढ़ाएंगे किसने किसी को तो आगे पढ़ाना ही पड़ता है अब शाम पर तो क्या करेंगे उसको करें जो जो जाओ तुम जाओ किसी पर बुलाएंगे नहीं तो नहीं वहाँ से बुलाओ किसी नौकर को बुलाओ कुछ ना कुछ करते हैं इसे यहाँ पर भी देवता ने क्या किया देखा ये सबको भसम कर सकता है न और अग्नि ये ठीक है इसको पहले भेजते हैं यदि अगला जो गड़बड़ करने वाला होता है उस कर देगा और नहीं तो उसके निश्चंबर वायु का है जो आदमी ठीक ठाक नहीं है जो सामने प्रकट हो रहा था उसको वायु उड़ा देगा तो हम लोग सुरक्षित रह जाएंगे ना इसलिए पहले अग्नि और वायु दो को भेज देते हैं तुम दोनों जाओ भाई देखो क्या है ये क्या तो भस्म कर देना पश्चिम आ जावे ठीक नहीं पश्च में आ तो भस्म कर दो पश्चिम आवे तो ठीक नहीं तो उड़ा के आ जाना उसको गायब कर दो इस जगह हम लोग इस सामने से दूर कर दो उड़ा के ले जाओ इसलिए महा भगवान भी समझ रहा है कि तो मैं बताता घास भी भस्म कर सकता मेरे को क्या करेगा एक तिनका को भस्म नहीं कर सकता तो मेरे को क्या करेगा एक तिनका को उड़ा नहीं सकता मेरे को क्या उड़ाएगा या उनका सामर्थ्यों को समझ करके अभिमान का शासनार्थ उसी प्रकार से वार करेंगे उसे तथा उसको जानने के लिए देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को कहा आप जाओ भाई जात तुम तो जातवेदो, जो जो पैदा होते हैं उन सबको जानने जाता नहीं तदाईवी जात वेद यानी भूतानी जातानी ता जो कुछ ये पैदा होता है संसार में उन सबको जानने वाले तुम हो इसे तुम एक जो प्रकट हो रखा है जब के सामने में इसको भी फायदा होते जानकारी होनी चाहिए इसे तुम विशेष रूप से जान सकोगे जाओ तुम जानो। क्या करे हो गया गया दौड़ देवे पहुंच भी नहीं पाया ढंग से उसे पहले उसे कुछ पूछने लगा आप कौन हो तो कहते निधानी अयम अभिप्राय स्विचार के बाद उसने क्या किया एक किनका घास उसको उसके सामने रख दिया इसका क्या है ऐसे क्यों किया तृण निदान यह अभिप्राय अत्यंत संभावित अग्निमार तृण दहन आदान शक्तिया आत्संभावना साता भवे दिखी इससे कि उनका जो स्व का काभिमान है अपने सामर्थ्य का जो अभिमान है उसको काटने के लिए जान करके भगवान है वा इस प्रकार से भ्रमण किया अत्यंत संभावित अग्नि मारुत अन्य जितने भी देवता है पैतीस करोड़ उनमें से ये दो अत्यंत संभावित देवता हैं ज्यादा बलशाली हैं इसलिए ये अग्नि और वायु के सामने क्या इनके अंदर संभावित सामर्थ्य तृण दहन तृण आदान घास को जलाना घास को उड़ाना पकड़ के उड़ा देना ये जो सामर्थ्य शक्तियां आत्मसंभावना भवे उनके अंदर जो अपनी सामर्थ्य की संभावना को ही काट देने के लिए वो जो काट सकेंगे इस भावना सभी से सभी प्राय से तृण के सामने रख दिया गया आत्मसंभावना में आत्मनि अपने अंदर जो अपने, अपने बड़प्पन की अभिमान बना हुआ है मैं सबको जला सकता हूँ मैं सबको पकड़ कर उड़ा सकता हूँ ये जो अपना महत्व का विमान है, वह महत्व का पदभाषी से अलग बोल रहे हैं इंद्र इंद्रकार कर दिया वहां तो पहले बोल दिए थे वो तो देवताओं का राजा देवराट का दिए थे और यहाँ गाते तो इंद्र से आदित्य भी लिया जा सकता है अत वज्र वज्र को धारण करने वाला कोई देवताओं का राजा उसको लिया जाए कदाप ने इसे कैसे अर्थ कर दिया क्योंकि द्वादश आदित्य होते हैं हर मास का एक सूर्य नाम हर राशि में जब रहता है प्रत्येक राशि विद्यमान सूर्य को एक एक नाम दिया गया एक राशि में जब तक रहेगा कितने तीस दिन रहता है एक महीना फिर दूसरे राशि में राशि में जाती जाता है तो जब तक एक राशि में उसकी एक संज्ञा दूसरी राशि में दूसरी संज्ञा हो जाती है बारह नाम दे दीदी के सूर्य उन बारह नामों में से एक नाम है इंद्र टिप्पण कार दे रहे हैं। प्रसिद्ध वेवराड़ी इंद्र इतिहास द्वादश आदित्या ज्येष्ठ मासिक आदित्य इंद्रनामा सूर्य प्रायण आइनों में से ज्य का जो सूर्य है उसको इंद्र नाम दिया गया है और नीचे दिया भी है सबका वैसे अब क्या क्या नाम पढ़ रहा है महाभारत आदिपर्वते बारहवें अदशादित्य इ्थ पठ्यन्ते तथा धातर्यमा च मित्रंशुभंगथाइंद्रो विवश्वान्न ऊषा चर्जन्यो दशम स्मृत तत स्टो तो विष्णुझना धात यम मित्र वरुण, शभंग इंद्र और उषा पर्जन्य दसवा नाम है और ग्यारह कष्ट बारवा विष्णु मास भेदे आदित्य भेद आदित्य हृदय दर्शिता आदित्य हृदय स्त्रोत्र में स्पष्ट हर महीने के नाम के साथ साथ बता दिया है वो विष्णु ग्रह अरुणो माघ मासे तो सूर्यो वे फाथा क्षेत्रे मासी चेवज्ञ वैशाखे तपन स्मृता ज्येष्ठे मासी भवदींद्रषाढ़ तपते रवि गवस्ती श्रावणे मासी यमो भाद्रपदे तथा ईशे हिण्यरेता का दिवाकर मार्गशीर्षे तपे इत्येते विष्णुसनातन दाश्यपेय प्रकर्ति माघ मास में उसका नाम होता है अरुण भगवान फाल्गुन मास में सूर्य भगवान चैत्र मास में वेद वैशाख मास में तपन ज्येष्ठ मास में इंद्र आषाढ़ मास में रवि श्रावण मास में गभस्थी भाद्रपद मास में यमह आश्विन मास में हिण कार्तिक में दिवाकर इसे मैंने आश्विन मास का नाम मास होता है इसे कार्तिके में में में में हो गया कार्तिक मास में का में चित्रा। और मास और ये बारह आदित्यों का बारह महीने में नाम है इसमें इंद्र ज्य सूर्य माना गया है इसलिए इंद्रशर्य को भी किया जा सकता भी ज्ञान का अभिमान तो ही है कोई संशय नहीं है क्योंकि शुक्ल का प्रणेता सूर्य ही है अतएव भी उसके अंदर अभिमान आ सकता है वैसे भी चतुर्वेदों का माना गया सूर्य को और सूर्योपरिषद अथरवी शीर्ष सूर्योपरिषद पढ़ेंगे उसे तो सारा जगत का ही कारण बता दिया और अभिमान बढ़ेगा है अपने तो आपको समझेगा ना वो सूर्य का अर्थ दूसरा है सूर्य आपका जगत सुखश्च इत्यादि शक्तियां हैं उसके अनुसार तो ब्रह्म का नाम सूर्य है वहां नहीं सूर्य कहते मेरा नाम है मई हूँ जगत का तो हो गया, उस को शातन करने के लिए ऐसा नहीं। इसला भी करते है। दोनों में से किसी को भी देने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि ये भी देवता भी देवता ये तो है नहीं राक्षस है सूर्य भी देवता ही तो है न इंद्र जैसा देवता सूर्य भी देवता ही देवता सामान्यता को देखते हुए दोनों में से किसी भी ग्रहण करने कोई आपत्ति नहीं है किसी ने भाषण का हितु दे रहे हैं अविरोधा ब्रह्म देवेस्ताव अन्य विरोध देवताओं का प्रस्ताव है यहां उस इंद्रपद के द्वारा किसी भी एक को लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती उभय और देवत्वि दोनों में देवत्व का सामान्यता है ये भी देवत्वता है इसलिए ने दिया था इंद्रोपणे ब्रह्म इंद्र जैसे पास में आया तो ब्रह्म क्या कर गया तिरोधान हो गया अयम विप्रायः इसमें भी क्या विप्राय? अभिप्राय पता इंद्रतमो अस्य। ये अन्य सभी की अपेक्ष अधिकतम अभिमान किसमें है इंद्र में इसे जो जितना अभिमान वोला होगा उससे ही भगवान ब्रह्मा उतरी दूर होते जाए गाय भी हो गए पता ही नहीं जला क्या था अभी नहीं जो विशेष दिख रहा था दिखना भी बंद हो गया बात करना तो तुर की बात है परीक्षा लेना तो तुर की बात है अभिमान शासन क्या करना ऐसे बातें नहीं करना बेकार है आदमी से बात इतना अभिमान कर रहा है बस अभिमानी से क्या बात करेंगे अधिकतमो अभिमानो इंद्रम अधिकतम अभिमान अधिकतम अभिमानी प्राप्त वाक्भाषण अनेन न प्राप्त इति अभिमान कथन न नाम अभिप्राय था ब्रह्म का निश्चित रूप विचार कर लेगा क्या विचार कर लेगा ये विचार करेगा जो अग्न्यादि अदेव स्व अग्नि आदि भी प्राप्त देखो अग्न्यादि के साथ तो तो वाणी से भी संभाषण कर लिया और मुझसे तो प्राप्ति नहीं अग्नि प्राथीन के प्रकार खत्म अभिमान नामा तो अभिमान कैसे री त्यागेगा अवश्य उसे त्याग नहीं पड़ जाएगा परिस्थिति ऐसा है घुटना टेकेगा और क्या करेगा उपेक्षा सबसे बड़ा शस्त्र होता है किसी को अभिमान काटना है तो बोलने की जरूरत नहीं है उससे कुछ है। सब व्यवहार बंद उत्तर भारत में भाषा में प्रवते हैं कि हुक्का पानी बंद उसकी हुक्का पानी बंद करो मैंने उसके साथ उठना बैठना बोलना चलना, शादी विवाह कुछ भी हो इन्विटेशन देना सब बंद तो अपने को नर के है तो सारा समाज हमको बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हम तो अकेले पड़ गए कैसी जिंदगी चलेगा गलती समझ के माफी मांगेगा सबसे बड़ा होता है यही ब्रह्म ने यहाँ पर किया उसकी उपेक्षा कर दिया उपेक्षा करने का भी था कि भाई जब वो सोचने लगता है सो हा मैसा चौ मैं इतना विशेष अभिमान करने वाला था लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया कि अग्नि आदि के साथ तो वाणी से भी बातचीत किया मेरे जो तो सामने खड़ा भी नहीं रह गया गायब भी हो गया अपने आप एक क्षुद्रता कार्य लगता है मेरे जैसी कौन सी कमी है क्यों मेरे से बोले नहीं सब सोचेगा तद अनुग्रह अंतरितम तद ब्रह्म बबुआ है ना और भी क्यों ऐसे हुए उस पर अनुग्रह करने के लिए ही किसी की उपेक्षा भी की जाती है तो उसके अनुग्रह करने के लिए उस पर कृपा किया जा रहा है उस पर भी कृपाही हो रही है अनुग्रह अंतरितम त्रम बबु वह ब्रह्म जो है अंतरित अंतरित हो गया था वह भी उस इंद्र के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हुआ था इस प्रकार से तीसरे से ग्यारहवें मंत्र तक तो थोड़े विभाषण खत्म कर दिया अब अंतिम मंत्र तीसरे खंड का उस पर विचार उड़ा रहे मैं शांत अभिमान सा शांत अभिमान इंद्रो अब इंद्र ने विचार करने के बाद शांत अभिमान वाला हो गया और तो मैं किस मुंह से देवताओं के पास जाऊंगा वो तो लौटे कम से कम के इतना तो था भाई हमसे बोला उसने हमसे परीक्षा ली ये कहने के लिए था उनके पास कुछ मेटीरियल उनके पास क्या है क्या बोलेगा वहां जाकर ही कहेगा भाई हमसे तो गायब भी होगा हमसे बात भी नहीं किया लोग घासी उड़ाएंगे इधर दा तो क्या राजा हैं आप आपसे तो बात भी नहीं की इसे तो ये बैठ रहे है इसे तो बात तो कम से कम किया उसने इसीलिए आप बाहर लौट के देवताओं के पास जा नहीं सकता और जाएगा कहाँ वो वहीं खड़ा रहेगा शांता शांताभिमान है इंद्र अत्यत्तम ब्रह्म विजिज्ञास हो ब्रह्म को जो ब्रह्म जो गायब हो गया है अपर इंद्रियों का विषय नहीं रह गया अतिक्रम्य अति्य वर्त अत का विषय वो भी अतिक्रमण कर गया का, दूसरा शब्द अत्य इंद्रिय ब्रह्मा जिज्ञास। ऐसे ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर के वही शांत अभिमान वाला होकर खड़ा हो गया आकाश है जिस आकाश में वह ब्रह्म का प्रादुर्भाव था और जिसमें तिरोधान हो गया उसी आकाश मंडल में अब क्या हुआ इसके सामने विद्या प्रकट हो गई स्त्रियापिणी विद्याम आज अति अतिरूपिणी अत्यंत सुंदर एक स्त्री क्या है वो स्त्री प्रतिविद्याम आज गा उसे विद्या को ही प्राप्त कर दिया उसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया ब्रह्म विषेणी जिज्ञासा थी वो विद्या उसको प्राप्त करत खड़ी नहीं है उसको उपदेश देने वाली नहीं है ऐसे कुछ नहीं स्त्री पद यहाँ पर लक्षित लक्षणा, स्त्री पद यहां लक्षित लक्षणा स्त्री पद से लक्षित सरस्वती उससे भी लक्षित हो जाती है ब्रह्म विद्या जिसको लक्षित लक्षणा कहते यहां स्त्री पद का वाच्या क्या है स्तन के शवध स्त्री महावाशी कार्य कहते हैं स्तन स्त्री व्याकरण के महावाशी लोमाशा, कुमान पूरा शरीर में ऊपर से नीचे तक इधर उधर थोड़े बहुत जगह छोड़ गए हैं बाली बाल होता है केश उगता है वो पुरुष है और स्तनकेश है वो दी स्तन और केशों से उसका नाम स्त्री है ऐसे कह दिया इसका मतलब पुरुष केश से अन्य केश में अंदर जिसे लोमाशा मशकमान कह दिया पुरुष के लिए लोम शु दिया स्त्री के लिए केश के लंबे बाल होना जरूरी है इसीलिए वो स्त्री है कह दिया राजन तो मॉडर्न में क्या कहा लंबे वाली उनके नहीं होते उनको क्या कह सकेंगे हैं? तो पड़ेगा वहां तो कहा नहीं ना लंबा होना चाहिए तो नहीं कहा केश होना चाहिए मुंडन नहीं है तो ठीक है संतुष्ट करना पड़ता है सनातन धर्म की परंपरा केश तो काटना ही नहीं आज है लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज ऐसे है वो कहते पहले काट जाओ कितना काटना पड़ेगा तभी कॉलेज में एंटी स्कूल में एंटी नहीं तो नहीं तो सनातन धर्म को बिगाड़ने रहने सब सिस्टम बने हुए हैं ऐसी स्त्री वो उसका तो इसलिए स्त्री उससे लक्षित कौन है अनेक स्त्रियां हो गई ना सारी स्त्री वर्ग आगे संसार भर के सारी स्त्रियां उनमें विशिष्ट हो गया लक्षित उसे सरस्वती देवी और सरस्वती ने भी लक्षित इसे करना है ब्रह्म विद्या तीसरे स्त्री शब्द लक्षित लक्षणा कहा गया टिप्पण नंबर एक स्त्री पर लक्षित, लक्षित लक्षणा विद्या लक्षण स्त्रीणी लक्षित लक्षणा, स्त्री शब्द से वाचार सर्वसामान्य स्त्री अनंत स्त्रियां जो संसार में पैदा होती हैं, देवी देवता देविया को लेकर सब उनमें से यहाँ विद्या संबंधी लक्षित कौन हो रहा है हमें सरस्वती वो सरस्वती से भी लक्षित क्या हाँ हैं अनंत विद्या है ना सरस्वती का तो स्वरूप गया एक दो विद्या थोड़ी है चौसठ तो प्रमुख विद्यालय विद्या है। भी मुझे लेनी है उससे भी लक्षण करोगी ऐसे लक्षित लक्षणा इसलिए कहते हैं श्री विद्या अभिप्राय तो क्यों उसको विद्या ले लिया आपने भाष्य लोग स्पष्ट करते हैं लक्षित लक्षणा क्यों कर रहे हो आप विद्या आजगा मक्षित रक्षा कर स्त्री से कहते उमा आगे शब्द आगे हेमवती है हेमवती भी उपमा में है इसलिए भाचारण कहेंगे वो, वो, वो। वास्तव में हेमवती नहीं है तब इसलिए कहते हैं यहां का लक्षित रक्षा क्यों कर रहे हैं अभिप्राय उद्बोध हेतु की कोई भी विद्या है व्यक्ति की जिज्ञासा का विषय का अभिप्राय को प्रकट करने सहयोग होता चीज जिसको जानते नहीं है, है? क्या चीज है जिससे आपको उसकी जानकारी मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे आप पद संबंधी विद्या तो होगी जिससे उस वस्तु को आपने जाना इसलिए हर चीज की हम लोग विद्या मानते मूर्ति कला एक विद्या हर चीज की एक विद्या है कृषि भी एक विद्या है उसी जानकारी कृषक से जान लेते हैं हम लोग कृषक टीचर हो गया उसके पास विद्या कृषि संबंधी विद्या है उस विद्या का विषय कृषि हो गया इसी तरह से कोई भी जिज्ञासक विषय हो विषय विषय का जिससे होता है, या उस को हमें जिसके द्वारा किया जाता है उसी का नाम विद्या होती है इसलिए हम यहां इसको विद्या कह रहे हैं क्योंकि इंद्र के द्वारा जिज्ञास विषय कौन था ब्रह्म उस ब्रह्म का उद्बोधन ज्ञान किससे हुआ इससे जिससे हुआ उसी का नाम विद्या अभिप्राय उद्बोध हेतु उस पर यह इंद्र से यहाँ पर भी थोड़ा उल्टा प्रिंट हो गया है इन्होंने जो इन्होंने छपा है ना टिप्पण ने पार्लिय सरकार वाले को पहले छाप दिया उल्टा हो गया है ये।, ये होना चाहिए यहाँ विषय संशय क्या इस विषय का अर्थ होता है संशय विषय का संशय हुआ इंद्र का क्या चीज है ये हो सकता है वो हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है इंद्र सोच रहा था इंद्र से भी क्या विषय विषय विषय कौन था ब्रह्म उसका जो संशय इति तद बोध हितुत्थ उसका बोध किसे हुआ उस बोध का साधन थी तीसरे इस इसका नाम हमने विद्या रख दिया स्त्री अत्र विद्या बोध हेतु तो सत्व प्रधान शक्ति स्त्री शब्द से यहां लेना है विद्या कि, जो कि बोध का कारण सत्व प्रधान शक्ति है और रिस्पेक्ट कर दिया है सत्य प्रदान शक्ति ही विद्या रूपेण विभ्र विद्या रूपेण प्रकट हो सकती है तोधि सम्यक बोध ताकि इससे ब्रह्म का सम्य बोध हो सकता है अन्य से नहीं रुद्र पत्नी उमा हैमवती इव सा रुद्र का पत्नी जो उमा है हैमवती है उसके समान इवर यहां शब्द प्रयोग दिया पत्नी पत्नी शब्द के भी बड़ा रहस्य है जाया और पत्नी में अंतर क्या है? श्रुति जब संकल्प की श्रुति में क्या आया ब्रह्म संकल्प किया जाया में सियात एक बहुत प्रजा संकल्प तरकाल में उसने कहा जाया मेश्यात, पत्नी सिया तूने कहा सिया बहुत अंतर है दोनों है क्यों क्योंकि आशद पर ध्यान देना पड़ता है तब पंक्तियां समझ में आती है आशद ने क्या कहा था इं? वह पिता का दूसरा जन्म पुत्र रूपेण माने पति ही को ही पत्नी धारण करती है जब धारण करने के बाद पुत्र रूपेण जो उसका पुनर्जन्म हुआ पति का पिता ही पुत्र रूपेण जन्म ले लिया है तार जन्म कारण कौन का थी जो थी उसी का नाम जाया अतव बात है जिस पत्नी से वह पति पुत्र रूपे में पैदा नहीं हुआ उसका नाम पत्नी रह जाती है वह जय नहीं होती और जिस पत्नी से वह पुत्र पैदा हो जाता है पिता पति ही पुत्र जन्म ले लेता है उसका नाम जाया सिंह जायते अनया जाय पति ही स्वयं व जायते अनया या सा जाय या या, जायते या, सा साया पति ही स्वयं पुत्र रूपेण जायते यया अतव जिस शादी करने के बाद जिस पत्नी के द्वारा पुत्र रूपेण वह पैदा हो नहीं पाया है वह जाया नहीं कही जा सकती वो पत्नी ही कही जाएगी अतएव यहाँ पर देखो रुद्र पत्नी शिव का पत्नी पार्वती उसके तो बच्चे हुए फिर क्यों बोल रहे हैं इसे तब वास्तव में कहते हैं शिव का कोई संतान ही नहीं उसका से बच्चा पार्वती का कोई बच्चा संकल्प से सब हो जाते हैं देवताओं का स्त्री को होता नहीं गर्भ धारण नहीं करती है और उसके द्वारा पैदा नहीं होता संकल्प द्वारा इसी को और कथा स्पष्ट करने ने क्या किया गणेश कैसा पैदा हुआ है पार्वती की पसीना से मर्भ का धारण दरन हुआ धारण ही नहीं कार्तिक भगवान का भी ऐसी शाण मातुर छह माह है उसके शाण मातुर नाम है तो खैर ऐसा वाले पुराणों की कहानियां है कहने का मतलब वहां पर वास्तव में उनसे उन्हें गर्भाधान करके पुत्र रूप रूपेण शिव प्रकट नहीं हुआ अतवा वह उमा की रुद्र उमा को रुद्र पत्नी कहा जाएगा रुद्र जाया नहीं कहा जाएगा रुद्र पत्नी भाषा सारी बात दिमाग में रखकर रहस्य को रखते हुए शब्द वाली सतर्कता पर प्रयोग करते कहते हैं पत्नी उमा हईमोवती इवा उसके जैसे ये भी है विद्या वह जैसी है वैसे ही भी शोभमान किस मामले में शोभमान माना सा शोभ माना सुंदर है ब्रह्म विद्या में सुंदरता क्या चीज है जब हाथ पैर खोपड़ा सोपड़ा कुछ भी नहीं है सौंदर्य क्या हैं तब कहते हैं विद्या ये वरूपोपी विद्यावान बहुशोभ है कि विद्या एक चीज है एक विरूप पुरुष को भी संसार में बहुत सम्मान दिलाने वाली विद्या ही पुरुष की शोभा है वाग्भूषण ही भूषण हरि कार्यकार कहते हैं में लेना है ना यहाँ तो तो इसे अष्टोग तो का दृष्टान देना पड़ता है अष्टोग्र क्या थे टेढ़े मेड़े आठ जगह से टेढ़े थे और सभा में जब आने सभा विजिट के लाया गया ये हमारे देश में पशु जैसा भयंग्र है गड़बड़ आदमी है जनक ने गाय दंड दो तब अष्टमग्र का किसे दंड दोगे शरीर कहोगे आत्मा को एकदम जनक घबरा गए क्या बोल दिया भाई हमारा ज्ञा नहीं लग रहा है फिर उसने ऐसा उपदेश दिया जनक उसका शिष्य हो गया विद्या ऐसी चीज है शरीर में एक कुरूप है निरूप है इन ब्रह्म विद्या ने उसको राजा जनक जैसे सम्मान प्राप्त करा विद्या ही वास्तविक शोभा मनुष्य का भाई शारीरिक सौंदर्य वो तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है ईशावासी हूं भस्मांतता को प्राप्त होने वाला शारीरिक सौंदर्य से तात्पर्य नहीं है विद्या का सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य बहुत सुंदर नीचे श्लोक दे रहा है देखिए हरिकारी का केेयूरान विभूषणन पुषं केेयूरान विभूष हारा न चंद्रोज्वला न स् न विलेपन न कुसुमं नालंकृता मूर्धज वाण्येक्का संस्कृता धार्ते क्षीय भूषण सतत वाभूषण भूषण विभूषण विभूषय विपुरुषम हा न चंद्रोज्वला केयरा के आदि पुष्पों से अलंकृत कर दो वे भी विभूषित नहीं कर सकते क्या किस है कुंडलादि इन आभूषणों से आदमी को आ विभूषित नहीं कर सकते चंद्र के समान उज्ज्वल पुष्पों से बना हुआ मालाओं से पुरुष विभूषित नहीं किया जा सकता है हारा न चंद्र चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न स्नान निलेपन चंदन लगा दिया कोई फायदा नहीं न कुसुम पुष्प मालाए नारंगद जाह मूर्दजा जा, बढ़िया डिजाइन आजकल तो जो है ना ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं दुनिया में हा? पहले जमाने में भी था मुर्द अलंकार है से चली आई हुई है और जो है विशेष रूपेणा तो है यूँ पेनिंग यूँ बनाएगी यूँ बनाएगी बनाती है ना खोपड़ी के पीछे बालों का और पुरुष का भी आजकल चल पड़ा है पुरुषों का फ्रेंच कट ये कट वो कट वो दुनिया और नाम है उसका नहीं अलग अलग नाम दे करके बना रखे तो इसलिए कहते हैं कि न स्नानम न विलेपन न कुमान अलंकृद होता ये समलं एक है जिस पुरुष को अलंकृत करती है कौन सी वाणी जो कोई भी वाणी निकालिया दे रहा है उसे क्या मतलब वो वाणी से या संस्कृता धार्य संस्कृत वाणी सा एक संस्कृता वाणी धार्यती का सही पुरुष सामलंको क्षीयते खाल भूषण सततम ऐसे के सामने सारे भूषण क्षय को प्राप्त हो जाते हैं निश्चित रूपेण जैसा भी आभूषण आपके पास होगा वह क्षय को प्राप्त होते ही है सततम भूषणा क्षींते खलु अतएव वाक्भूषण वाक् सरस्वती विद्या वाक्स क्या लेना हो भी इन श्लोक में भी जनरल वाणी को ले लेना संपन्न जो वाणी वही वाणी वास्तविक पुरुष का भूषण ऐसे विद्यावान पुरुष बहुशोभ सगल जो है सभाओं में अत्यंत शोभायमान होता है ऐसा पुरुष